कविताली उत्तरकांड कलिवरन को करत कुसाज दगा बड़ो को कह राम को गुनाम खरो है। महा साधु जाने महा खल बाली झूठी साची कोटि उठत हबूब हबूबह चहत न काू सो न कहत काहू को कछू सबकी सहत उन्तर है तुलसी को भलो पोच हाथ रघुनाथ ही दगाबाज है और कोई कहता है कि यह श्री रामचंद्र का खूब सच्चा सेवक है साधु मुझे परम सासु जानते हैं और दुष्ट महादुष्ट समझते हैं झूठी सच्ची करोड़ों प्रकार की बातों की लहरें उठा करती है मैं तो किसी से कुछ चाहता नहीं न किसी के विषय में कुछ कहता हूँ सब की सहता हूँ चित्त में कोई घबराहट नहीं है तुलसी का बुरा भला तो रघुनाथ जी के ही हाथ है मेरी बुद्धि राम भक्ति रूप भूमि में धूब के समान है अर्थात मेरी बुद्धि का परम आश्रय राम भक्ति ही है जागे जोगी जंगम जती जमाती ध्यान धरे भारी लोभ मोह कोह काम के जागे राजा राम राजकाज सेवक समाज साज सोचे सुन समाचार बड़े बैरी गये बुध विद्या पंडित चकित चित ला गये लोफी लालच धरन धन धाम के जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोग बस सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के योगी जंगम परिराजक अथवा लिंगायत साधु सन्यासी और मंडली बनाकर रहने वाले साधु इसलिए जागते हैं कि एक ओर तो वे परमेश्वर का ध्यान करते हैं और दूसरी ओर उनके मन में काम क्रोध मोह लोभ का बड़ा भारी डर बना रहता है राजा लोग राजकाश सेवा मंडल तथा अनेकों प्रकार की सामग्री के पीछे जागते रहते हैं और बड़े बड़े प्रतिकूल शत्रुओं के समाचार को सुनकर सोच ग्रस्त रहते हैं बुद्धिमान पंडित लोग विद्या के लिए लोभी पुरुष पृथ्वी धन और घर के लोभ में जागते हैं भोगी लोग भोग के लिए और वियोगी तथा रोगी लोग विरह एवं रोग के संताप के कारण जागते हैं किंतु तुलसीदास तो एक राम जी के भरोसे सुखपूर्वक होता है राम मात पितुबंध जन गुरु पूज्य परम हित साहिब सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित देश को सकुल कर्म धर्म धनु धाम धर निगति जाति पात सब भाति राम ही हमारी पति परमार्थ परमारथ सुलभ राम ते सकल फल कह तुलसीदासु अब जब कबहू एक राम ते बोर फल हमारे माता पिता बंधु आत्मय गुरु पुज्य और परम हितकारी राम ही हैं राम ही हमारे स्वामी सखा और सहायक हैं तथा पवित्र चित्त से जितने प्रेम के संबंध है सब राम ही है हमारे देश कोष कुल धर्म कर्म धन धाम और गति भी राम ही है हमारे जाति पाति भी राम ही है और हमारी प्रतिष्ठा भी सब प्रकार से राम ही के पीछे है परमार्थ स्वार्थ सुय सब प्रकार के फल हमें राम ही से सुलभ है गोसाई जी कहते हैं कि अभी या जब कभी हो मेरा भला तो एक राम ही से होगा राम गुणगान महाराज बन जाओ राम सेवक सुखदायक महाराज बन जाओ राम सुंदर सब लायक महाराज बन जाओ राम सब संकट मोचकन महाराज बलिवलोचन बलि राखी शरण हे hey महाराज हे hey सेवक सुखदायक राम मैं आपकी बली जाता हूँ hey महाराज हे hey सुंदर और सर्व समर्थ hey hey राम मैं आपकी बली जाता हूँ ए hey महाराज हे hey राम आप सब संकटों से छुड़ाने वाले हैं मैं आपकी बलि जाता हूँ हे कमलैन महाराज राम मैं आप पर बलिहारी हूँ आप करुणा के धाम शरणागत रक्षक और पापों को दूर करने वाले हैं हे राम मैं आपकी बलि जाता हूँ कलिकाल के भय से व्याकुल तुलसीदास को आप अपनी शरण में रखिये जयताड़ का सुबाह मथन मारी चमान मुनिम खर अच्छन दक्षिश करुणाकर निपगन बलमद सहित शंभुको दंड बिंडन जय कुठार धर धर दिन करंडन जय जन जनक नगर आनंद प्रद सुख सागर सुषमा भवन कह तुलसीदास सुमुम कुकुटमणि जय जय जय जानकी रवन ताड़का और सुबाहु का नाश करने वाले मारीस के मद को तोड़ने वाले विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा में दक्ष शिलूप अहल्या को तारने वाले करुणा की खानी राजाओं के मद सहित के धनुष को तोड़ने वाले आपकी जय हो कुठारधर घर परशुराम के अभिमान को चूर्ण करने वाले सूर्य कुलभूषण भगवान राम आपकी जय हो जनकपुरी को आनंद देने वाले परम सुख सागर धाम श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं के मुकुटमढ़ी जानकी रमन श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो जय जै जय अंत जय जै कर अनंत सज्जन जन रंजन जय विराध स जय निश्चरी विरूपकरण रघुवंश विभूषण सुभ चतुर्दश सहस दलन त्रिशिराखर जय दंडकवद पावन करण तुलसीदास संसय समन जय जग विद जगत मणि जय जय जय जय जय जानकीवनम जयंत को जीतने वाले अंतर रहित और साधुजनों को आनंद देने वाले रामदे आपकी जय हो विराध के वध में कुशल तथा देवता और मुनिगणों का भय दूर करने वाले प्रभु राम आपकी जय हो राक्षसी को रूप रहित करने वाले रघुकुल के भूषण आपकी जय हो रघुकुलस्त्र वीरों और खरदूषण तीसरा का नाश करने वाले आपकी जय हो दंडक वन को पवित्र करने वाले तथा तुलसीदास के संशय का नाश करने वाले आपकी जय हो संसार में प्रख्यात तथा जगत के प्रकाशक ज्ञानकी रमन भगवान राम आपकी जय हो जय हो जय हो जय माया मृगमथन जय सूदन विशाल मृग मथन गाल बलशाल थपन सुग्रीव संत कपरा भट भालन भाल। कृपाल जय श्री जय श्री अभिग दुख हेतु कृत अभय जय जय माया मारीच को मारने वाले तथा जटाई और सबरी का उद्धार करने वाले भगवान राम आपकी जय हो कबंध को मारने वाले और बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों को विदंड करने वाले प्रभु राम आपकी जय हो बल संपन्न वाली का नाश करने वाले सुग्रीव को राज्य देने वाले तथा शीत संतों को हित करने वाले आपकी जय हो ध्यान भाल और बानक वीरों के कटक का पालन करने वाले दयाद चित्र रघुनाथ जी आपकी जय हो जानकी जी के वियोग जनित दुख के कारण समुद्र का दमन करके उस पर सेत बांधने वाले राम जी आपकी जय हो तथा रावण से विभीषण को अभय देने वाले हैं जानकी रमन आपकी जय हो जय हो जय हो राम प्रेम की प्रधानता कनक कुधर के दारु बीज सुंदर काम दुख धेन सुधा मै पैु तीरथ पति अंकुर स्वरूप मरकत में साखा सुपत्र मंजरी जलक्ष जयहे कैवल्य सकल फल कल्प तरु शुभ सुभाव सब सुख बरिश तो की होई तू कर सुमेर पर्वत थाला हो हो सुंदर चिंतामणि बीज कामधेनु के अमृत में अत्यंत से उसे सीचा जाए, उसे जाए तीर्थराज प्रयाग अंकुर रूप से प्रकट हो उसकी रक्षा स्वयं कुबेर जी करें उसकी मृग में शाखा और पत्ते हो और मंजरी साक्षात लक्ष्मी जी हो तथा सब प्रकार की मुक्तियां ही जिसके फल हो ऐसा यह कल्पतरु स्वभाव से ही सब प्रकार के मंगल और सुखों की वर्षा करता हो तो भी तुलसीदास जी कहते हैं हे रघुवंशमणि वह कल्प वृक्ष क्या कभी आपके हाथों के बराबर हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता